सब इसी चिंता में काफी उदास होकर बैठे हुए थे तभी रूही ने अचानक से बोलना शुरू किया मेरे पापा कहते थे कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वो चुरा नहीं सकते फिर मैं उनसे कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है आप समय नहीं चुरा सकते परिवार नहीं चुरा सकते जवानी नहीं चुरा सकते <laughs> अब इस बात में मैं एक और चीज ऐड कर रही हूँ केशव कितना भी मास्टर किलर क्यों ना हो लेकिन वो सबूत नहीं चुरा सकता है नहीं चुरा सकता। नैना ने अपना सिर हिलाते हुए रूही की इस बात को रिपीट कर दिया और बड़े ध्यान से इस बारे में सोचने लग गई फिर उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा अगर केशव ने अपनी पत्नी किरण का मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसे केशव का डेविल वाला मास्क मिल गया था तो इसका मतलब ये है कि जो मास्क केशव ने हर्षवर्धन के फ्लैट में रखा हुआ है वो ऑरिजिनल मास्क नहीं है ऑरिजिनल मास्क कहीं और ही है हाँ सही बात नहना की बातों से हर्षित ने तुरंत ही सहमति जताते हुए कहा तभी तो उस मास्क पर हमें केशव का भी डीएनए नहीं मिला उसने हर्षवर्धन के घर पर डुप्लीकेट मास्क जानबूझकर रखा हुआ था ताकि पुलिस को हर्षवर्धन के ऊपर शक हो जाए जबकि असली मास्क उसने कहीं और छुपा रखा है और यही असली मास्क उसकी पत्नी किरण के हाथ लग गया था और इसी असली मास्क की वजह से किरण को अपनी जान भी गंवानी पड़ी उसने पक्का अपना मास्क खत्म कर दिया होगा हो सकता है कि उसको जला डाला हो या फिर कहीं कूड़े कबाड़े में फेंक दिया हो केशव बहुत शातिर है विक्रांत अपना सिर लाते हुए कहा अच्छा नैना एक काम करो सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस हेड क्वार्टर में फ़ोन करो और उनको बोलो कि यहाँ पर जितनी फोर्स भेज सकते हैं जल्दी से भेज दें हमें उनसे कुछ काम करवाना है विक्रांत ने फिर नैना की तरफ देखते हुए कहा ओह क्या करना है नैना ने होते हुए पूछा एक बार फिर से केशव पंडित की के पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है जहां से मिलता है सब कलेक्ट करो जो भी उसने अब तक पुलिस को बताया है जो कुछ भी उसने कहा है सब एक बार फिर से चेक करो इस दुनिया में कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है केशव का भी कोई ना कोई लू पोल हमें जरूर मिलेगा विक्रांत ने पुलिस को बुलाकर सबको अलग अलग ड्यूटी सौंपते हुए काम में लगा दिया इसके साथ ही उसने अनुष्का को भी इंस्ट्रक्शन देते हुए केशव को सख्ती से इंटरोगेट करने के लिए कह दिया था इसके बाद अगले दिन तक विक्रांत सब कुछ भूल कर अपनी टीम के साथ मिलकर दिन रात इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा जिससे उसके पैर में हुआ घाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे वाकई में काफी सीरियस प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा लेकिन विक्रांत पैर की तरफ ध्यान न देते हुए लगातार सिर्फ केस पर ही ध्यान करता रहा आज की डेट तेईस दिसंबर है और अगले दो दिनों में ही केशव की पुलिस रिमांड खत्म होने वाली थी इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में नया साल शुरू होने वाला था और इसीलिए अब विक्रांत के पास उसकी मां का कॉल आना भी शुरू हो चुका था विक्रांत जानता था कि मां उसे नए साल पे घर बुलाने के लिए कॉल कर रही है इसीलिए वो उनकी कॉल को पिछले कई दिनों से इग्नोर किए जा रहा था उधर गाजियाबाद पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाते हुए केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया था बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने एक ऐसे शख्स को ढूंढ निकाला जिसके पास डेविल केस और केशव से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी जब पुलिस ने उस शख्स को थी उसे पुलिस को बताया कि आज से पंद्रह साल पहले जिस डेट की डेविल केस का आखिरी मर्डर हुआ था उस रात केशव ने उसे भी अपना टारगेट बनाने की कोशिश की थी यही से केशव के खिलाफ सारा सबूत मिलना शुरू हो गया मजे की बात यह थी कि अच्छी थी क्यूँकी जिस वक्त केशव उसे अपना टारगेट बना रहा था वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड पहुँच गए थे फिर केशव हड़बड़ी में वहाँ ऐसी भागने लगा और इसी हड़बड़ाहट में उसका मास्क वहाँ छूट गया था आज से पंद्रह साल पहले उस शख्स ने अपने ऊपर हुए इस हमले की पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी लेकिन चूंकि वो शख्स केशव का चेहरा देख नहीं सका था ऐसे में पुलिस भी उसे कभी पकड़ नहीं सकी कुछ दिन बाद यह इस घटना के बाद केशव भी काफी भयभीत हो उठा था और वो तुरंत ही गाजियाबाद शहर छोड़कर वापस जयपुर लौट आया जयपुर पहुंचने के बाद उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी रही क्योंकि वहां उसकी बुक लॉन्च हुई और फिर उसकी शादी भी हो गई और यहाँ से उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो गई जब विक्रांत को केशव के खिलाफ पूरा एविडेंस मिल गया और यह पूरी तरह से साबित हो गया कि केशव ने गाजियाबाद से जयपुर के लिए रवाना हो गया हाँ, बहुत दिन हो गए। लेखक कैसे हो क्या हालचाल है विक्रांत ने केशव की तरफ देखते हुए कहा केशव बिना कुछ कहे विक्रांत की तरफ देखने लगा शायद उसे अब अंदाजा हो चुका था कि अब उसके सभी राज से पर्दा उठ चुका है आज पहली बार वो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था तुमसे ही कह रहा हूँ केशव पंडित अब तो मुझे डेविल केस का एविडेंस मिल गया है बहुत जल्दी तुम्हारा अरेस्ट वारंट भी आ रहा है तो चलो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं तुमसे। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर वो केशव के आगे बैठ गया केशव तुमने समेत कम से कम दस लोगों को मारा होगा अच्छा तुम्हें अंदाजा भी है कि इतना क्राइम करने के पीछे तुमने कितना सबूत छोड़ा है विक्रांत ने फिर टेबल पर अपना हाथ पीटते हुए कहा एक बात तो है साहब तुम लेखक गजब के हो और किताबें भी तुम बहुत पढ़ते हो लेकिन तुम इतने मास्टरमाइंड किलर हो सकते हो ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी मुझे केशव बड़े ध्यान से विक्रांत की सारी बातें सुनता रहा और फिर कुछ देर तक उसने विक्रांत की बात सुनने के बाद वो अचानक से फपक कर रोने लगा उसके माथे और चेहरे पर भयानक पसीना छाया हुआ था और वो तकरीबन दस मिनट तक काफी जोर जोर से रोता रहा काफी देर तक रोने के बाद उसने कहा देखे सर आप सही कह रहे है की मैंने दस लोगो को मारा है लेकिन पता है सर मुझे आज किसी के भी मारे जाने का दुख नहीं है मुझे सिर्फ उन दस लोगों में से सिर्फ अपनी पत्नी किरण के मारे जाने का दुख है मैं मैं जिंदगी भर अपने राक्षसी चेहरे को छुपाकर जीता रहा लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इस चेहरे का राज मेरी वाइफ की ही जान ले लेगा हो, हो केशव बहुत भयानक आवाज में रोई जा रहा था फिर उसने धीरे धीरे करके अपने हर मर्डर की स्टोरी विक्रांत को बतानी शुरू कर दी सच में सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा विक्रांत ने पहले अनुमान लगाया था केशव और विक्रांत के बीच बीचों व्हील चेयर से लुढ़कर नीचे गिर गया इस वक्त शाम के पांच बज रहे थे विक्रांत ने अपनी आंख खोली तो उसके सामने नैना और उसकी मां खड़ी थी विक्रांत अचानक से मां को देखकर शॉक्ड रह गया उसने तुरंत उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर में रॉड लगा हुआ है और शरीर यूं बेजान पड़ा हुआ था कि उठने की भी ताकत नहीं बची थी ओह आराम से आराम से विक्रांत को यूं उठते देख नैना ने, ने जल्दी से उसे संभालते हुए कहा अब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है क्या हुआ मुझे यहां कैसे पहुंचा विक्रांत ने अपनी भाई टेडी करते हुए सवाल किया तुमको मैं बोल रही थी ना कि आराम कर लो आराम कर लो लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं थे अब लो आराम से मजे तीन महीने इधर ही रहना अब नैना ने कहा तीन महीने नहीं जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाओ तब तक विक्रांत की माँ ने बीच में बोलते हुए कहा और मैं अब तुम्हें ये नौकरी नहीं करने दूंगी कोई दूसरा काम ढूंढ लो नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिसमें जान का खतरा हो ओहो माँ विक्रांत ने एक लम्बी सांस ली और फिर से बेड पर सिर घुमा लेट गया हाँ चलो ये जूस पी लो नैना विक्रांत के आगे गिलास बढ़ाते हुए कहा हैप्पी न्यू ईयर विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा अभी तो आज 27 दिसंबर है ना तीन दिन है नए साल को विक्रांत ने जूस का गिलास का एक सिप पीते हुए कहा आज एक जनवरी है तुमको तीन दिन बाद होश आया मिस्टर विक्रांत ने ना फिर से विक्रांत को जूस पिलाते हुए कहा तीन दिन बाद ओह और वो केशव का क्या हुआ विक्रांत को अचानक याद है वो जेल में है लेकिन अब ये सब भूल जाओ तुम क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए तीन महीने की छुट्टी ले ली है और अब ये तीन महीने तुम बस आराम करोगे कोई केस नहीं कोई कातिल नहीं कोई इंजरी नहीं समझे नैनाना विक्रांत को जूस का लास्ट से पिलाते हुए कहा